जप जी साहेब इको अंकार सतना सुनया ईश्वर बर्मा इंद सुन मुख सलाहन मंद सुन जोग जुगत तन भेद सुनया सात सिमरत वेद नानक भगत सदा विश सुन दुख पाप का नास सुनया सच संतोख ग्यान सुनया आठ सठ का इनान सुनया पड़ पड़ पावे सुनै लागै सहजतया नानक भगत सदा विघास सुनया दुख पाप का नास सुनिया सरा गुणा के गाह सुनया शेख पीर पातशाह सुनै अंधे पावै राहो सुनै हाथ हो वै असगाहो नानक भगत सदा विघास सुनै दुख पाप का नास वण से ही विष्णु ब्रह्मा और इंद्र होते हैं श्रवण से ही बुरे मुख से भी उसकी प्रशंसा के गीत निकलने लगते हैं श्रवण से ही योग की युक्ति और शरीर के भेद ज्ञात होते हैं श्रवण से ही शास्त्र स्मृति और वेद का अनुभव होता है नानक कहते हैं श्रवण से ही भक्तगण सदा आनंदित होते हैं दुख और पाप का नाश होता है सुन लिया जिसने सत्य को गुरुवाणी को जिसने जाना है उसकी सुगंध को जिसने जाना है उसके पास बैठना जो सीख गया जैसे इतनी कला आ गई कि वो चुप हो कि किसी के पास बैठ जाए जैसे घटना घटी तो जिसके भीतर घटी है उससे बहकर तुम्हारे भीतर प्रविष्ट होने लगती है ज्ञान संक्रामक है आनंद संक्रामक है तुम्हारे द्वार खुले हों तो बस हवा के झोंके की तरह आनंद तुम्हें आ जाता है उस आदमी के पास तो जिसके पास था उसका कुछ कम नहीं होता तुम्हारा बढ़ जाता है बटने से उसका भी बढ़ता है क्योंकि उतना ही विस्तीर्ण हो जाता है चुप अगर तुम हो तो तुम्हारे भीतर जगह और ध्यान रखना अस्तित्व शून्यता को पसंद नहीं करता तुम इधर शून्य हुए और उधर अस्तित्व ने तुम्हें भरा जैसे नदी में तुम पानी भर लो एक घड़े में तुम भर भी नहीं पाए कि चारों तरफ से पानी दौड़ के खाली जगह को भर देता है तुम हवा में से हवा को निकाल लो चारों तरफ से हवाएं दौड़कर उसे भर देती हैं अस्तित्व खाली जगह को पसंद नहीं करता तुम एक बार खाली होने को राज्य भर हो जाओ हवाओं से भर दिए जाते हो तुम इधर खाली हुए उधर भरे इस कोने से तुम बाहर निकले उधर से परमात्मा भीतर आया तुम जब तक अपने से ही भरे हो तब तक खाली रहोगे जिस दिन खाली हो जाओगे उस दिन उस परम ऊर्जा से भर जाओगे नानक कहते हैं जिन कि जीवन में पाप है और जिनके मुख से कभी सुंदर शब्द नहीं निकले शुभ वाणी जिनसे कभी प्रकट नहीं हुई जिनके ओंठों से सदा अपशब्द निकले जिनके मस्तिष्क में सदा अभिशाप रहा ऐसे बुरे लोग भी अगर एक बार सुन लें तो महिमा से भर जाते हैं श्रवण की छोटी सी झलक भी तुम्हें ताजा कर देती है नहला देती नानक पापियों से पाप छोड़ने को नहीं कह रहे हैं वो कह रहे हैं तुम सब सुन लो पाप छूट जाएगा सुनने से नानक पापियों को सुधरने को नहीं कह रहे हैं कि तुम पहले सुधर जाओ तब तुम सुन पाओगे तब तो असंभव हो जाएगा तब तो तुम कभी भी ना पहुंच पाओगे अगर यह शर्त कि पहले जब तक तुम शुद्ध ना हो जाओगे तब तक सुन ना सकोगे तो तुम कभी सुन ही ना सकोगे तब तो तुम्हारे जीवन में कोई आशा नहीं नानक कह रहे हैं तुम सुन लो पाप की चिंता छोड़ो बुराई की चिंता छोड़ो सुनते ही तुम्हारे जीवन में एक नए सूत्र का आविर्भाव होगा एक नई चिंगारी पड़ेगी जो तुम्हारे सारे पाप को जला देगी तुम्हारा सारा अतीत राख हो सकता है अगर तुम मौन हो जाओ क्योंकि है ही क्या पाप अतीत में भी तुमने किया क्या है विचार के साथ संयुक्त हो गए थे और फिर विचार को कृत्य बनाने में लग गए थे यही तो सारा पाप है आज तुम विचार से अलग हो जाओ कृत्य टूट जाए कर्तक हो जाए अतीत से भी संबंध टूट गया तब तुम ऐसा पाओगे कि अतीत भी एक स्वप्न था इससे ज्यादा नहीं तुमने तो जन्मों जन्मों में जो किया वो भी कर्ता होने की भ्रांति के कारण हुआ था आज भ्रांति टूट गई वो सब कृत्य समाप्त हो गए नानक की बात बहुत लोगों को समझ में नहीं पड़ेगी क्योंकि लोग सोचते हैं जो जो पाप किए हैं उन पापों के प्राश्चित्य में पुण्य करने पड़ेंगे और जब तक हम पुण्य ना करेंगे तब तक पाप कैसे कटेंगे जो बुरा किया है उसके सीख समतौल में तराजू पर भला करना पड़ेगा हिसाबी किताबी दिमाग के लोग ठीक ही कहते हैं कि अगर एक बुरा कृत्य किया तो एक भला कृत्य करो तब तो समतौल होगा अगर ऐसा होना है तो तुम कभी मुक्त ना हो सकोगे क्योंकि अनंत जन्मों से तुम पाप कर रहे हो अनंत जन्म तुम्हें लगेंगे पुण्य करने में और इस बीच भी तुम पाप करने से बचोगे इसका कोई भरोसा है तब तो यह श्रृंखला टूट ही नहीं सकती तब तो मोक्ष असंभव है अनंत जन्मों से किए हुए पाप है इनके अगर एक एक पाप का चुक तारा करना हो अगर परमात्मा कोई दुकानदार हो या अदालत का कोई मजिस्ट्रेट हो और अगर इनका एक एक पाप का चुक तारा करना हो तो ये चुकतारा कब पूरा होगा और इस बीच तुम अगर पुण्य ही पुण्य करते रहो तो चुकता चुकतारा अनंत काल में हो पाएगा लेकिन इस बीच तुमसे आशा है कि तुम पुण्य ही पुण्य करते रहोगे नहीं ज्ञानियों ने कुछ और ही बात कही है। ज्ञानी किसी दूसरे ही गणित से चलते हैं वो कहते हैं पाप का सवाल नहीं है पाप के मूल का सवाल है वृक्ष खड़ा है सामने तुम पचास साल से पानी दिए हो इस वृक्ष को क्या तुम सोचते हो पचास साल लगेंगे पानी वापस निकालने में तब ये वृक्ष मरेगा जड़ को आज काट दो ये आज मरना शुरू हो जाए पत्ते एक एक तोड़ने में शायद पचास साल लगे फिर भी वृक्ष न टूटे क्योंकि पुराने पत्ते टूटेंगे नए आ जाएंगे और अब तो वृक्ष इतना बड़ा हो गया है कि तुम्हें पानी देने की जरूरत भी नहीं अब तो वो जमीन से अपना पानी ले लेता है नहीं पत्ते अगर काटे तो ये वृक्ष कभी टूटने वाला नहीं सच तो ये है कि पत्ते तुम एक काटोगे दो आ जाएंगे वही तो कलम की सारी कला है इधर काटो उधर नए आए अगर तुम पाप काटोगे नए पाप आ जाएंगे जड़ पकड़ो जड़ क्या है कर्म पत्ते करता का भाव जड़ है। अगर तुम करता भाव को काट दो इसी वक्त वृक्ष सूख गया सारा स्रोत तुम्हारे करता भाव से आ रहा था कि मैं कर रहा हूं करता भाव को तोड़ने की कला साक्षी साक्षी यानी श्रवण इसलिए नानक ऐसी अनूठी महिमा गा रहे वो कह रहे हैं कि तुम चुप होकर सुन लो क्योंकि सुनने के क्षण में तुम करता नहीं रहोगे सुनना पैसिव अकर्ता का भाव है सुनने में तुम्हें कुछ भी तो नहीं करना पड़ता तुम सिर्फ बैठे हो सुनना कोई क्रिया थोड़ी तुम्हें कुछ करना थोड़ी पड़ता है बड़े मजे की बात है देखना हो तो कम से कम आंख खोलनी पड़ती कान खुले ही हुए देखना हो तो कम से कम आंख खोलने की क्रिया करनी पड़ती सुनना हो तो कान खोलने की क्रिया भी नहीं करनी पड़ती वो खुले ही हुए इसलिए देखने में तो थोड़ा सा कर्ता का भाव भी आ जाए सुनने में कर्ता के भाव का कोई उपाय ही नहीं कोई दूसरा बोल रहा है तुम खाली बैठे हो तुम बिल्कुल निष्क्रिय हो तुम पैसे हो तुम अक्रिया में हो इसलिए देखने से भी वो महिमा उपलब्ध नहीं होती जो सुनने से उपलब्ध होती है। इसलिए श्रवण पर इतना जोर दिया है महावीर कहते हैं सम्यक श्रवण बुद्ध कहते हैं सम्यक श्रवण नानक अद्भुत महिमा का वर्णन कर रहे हैं सुन लो वहां कोई करता नहीं है वहां कोई है नहीं सुनने के क्षण में अगर तुम चुप हो तो कौन है भीतर सुनने के क्षण में सन्नाटा है एक आवाज गुंजती है गुजर जाती है कोई भी नहीं है भीतर विचार आया कि तुम आए जब विचार नहीं होता तुम भी नहीं होते अहंकार विचारों के जोड़ का नाम है श्रवण अर्थात निरअहकार दशा कहते नानक श्रवण से ही योग की युक्ति और शरीर के भेद ज्ञात होते यह बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है सुनिए जोग जुगति तन भेद सुनिए सासत सिमरति वेद नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश पश्चिम में शरीर शास्त्रियों को बड़ी पहेली रही है कि पूर्वी मनुष्यों ने शरीर के रहस्य भेद कैसे जाने क्योंकि ना तो पूर्व में लाश बचाई जाती है पश्चिम में सर्जरी विकसित हो सकी और शरीर का ज्ञान हो सका क्योंकि ईसाइत मुर्दे को बचाती हिंदू तो जलाते रहे तो यहां तो मरा हुआ आदमी पाना डिसेक्शन के लिए असंभव राख बचती उसमें क्या खोजिएगा इधर आदमी मरा कि हमने जलाया तो हिंदू तो मरे हुए आदमी को जलाते रहे बचाया ने पश्चिम में संभव हो सका कि कब्रों से लाशें खोद ली गईं और उनकी जांच प्रताल कर ली गई उससे आदमी के शरीर का ज्ञान हुआ पूर्व में कैसे ज्ञान हुआ फिर पश्चिम में भी ज्ञान अभी हो पाया वो भी अभी पूरा नहीं हुआ जबकि इतने वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हैं जिनसे शरीर की रत्ती रत्ती जांच हो सकती लेकिन पूर्व में कैसे ज्ञान हुआ और ज्ञान करीब करीब ठीक ठीक हुआ गणित की तरह ठीक हुआ न साधन थे न लाशें उपलब्ध थी न वैज्ञानिक विकास था तकनीक नहीं था टेक्नोलॉजी नहीं थी कैसे यह हुआ बहुत विचार इस पे चलता है नानक के इस सूत्र में उस विचार का उत्तर है श्रवण से ही योग की युक्ति और शरीर के भेद ज्ञात होते हैं जब तुम शून्य होकर भीतर विराज जाते हो तब तुम्हें अपना ही शरीर भीतर से दिखाई पड़ने लगता है अभी तुमने अपने शरीर को भी बाहर से देखा है तो चमड़ी दिखाई पड़ती जब तुम अपने शरीर को भीतर से देखोगे तो नाड़ियों का विराट जाल दिखाई पड़ेगा एक अनूठा अनुभव होता है जब पहली दफा शरीर भीतर से दिखाई पड़ता है तुम तो अभी ऐसे हो जैसे अपने ही मकान को चारों तरफ से देखा है बाहर घूम बाहर रहे हो तो तुम मकान के बाहर का पलस्तर दिखाई पड़ता है बस वही तुम्हारा अनुभव है। जब तुम भीतर जाओगे जैसा राजमहल में बैठे हुए आदमी को महल भीतर से दिखाई पड़ता है भीतर का साज श्रृंगार भीतर की सजावट वैसे ही तुम जब शांत होकर अपने भीतर बैठ जाते हो जब मन उलझन खड़ी नहीं करता क्योंकि मन सदा बाहर ले जाता है जैसे ही तुम मन के साथ बंधे कि तुम बाहर गए मन बाहर जाने का द्वार है सोचोगे क्या जो भी सोचोगे बाहर होगा धन होगा स्त्री होगी मकान होगा कार होगी इज्जत होगी पद प्रतिष्ठा जो भी सोचोगे बाहर होगा विचार के सभी ऑब्जेक्ट विषय वस्तुएं बाहर है। तुम सोचोगे क्या बाहर के कुछ सोचोगे जैसी तुम निर्विचार हुए बाहर जाना बंद हुआ ऊर्जा भीतर ठहर गई तुम अपने सिंहासन पर बैठे और पहली दफे तुम्हें शरीर भीतर से दिखाई पड़ना शुरू हुआ तब तुम पाओगे ये शरीर छोटा नहीं है छोटा दिखाई पड़ता है इसलिए तो हिंदू कहते हैं अंध में ब्रह्मांड समाया इस छोटे से शरीर में मिनियेचर समस्त ब्रह्मांड छिपा हुआ है ये छोटा सा शरीर जैसे सारे ब्रह्मांड की छोटी सी अनुकृति है जो कुछ सारे जगत में है वो सब इस छोटे से शरीर में छोटे परिमाण में एक मॉडल जिसे कोई ताजमहल का मॉडल बनाता है सब बिल्कुल ताजमहल जैसा पर छोटी आकृति ऐसा ही प्रत्येक जीवन समस्त अस्तित्व की छोटी आकृति नानक कहते हैं जो चुप हो गया मौन हो गया जिसने श्रवण की कला सीख ली और जो अपने ही भीतर अपने शरीर को भी सुनने लगा उसे शरीर के भेद योग की युक्ति सब ज्ञात हो जाती पतंजलि ने जो भी योगशास्त्र में लिखा है वो किसी दूसरों की शरीर की जांच से नहीं अपने ही शरीर के भीतर के अनुभव से लिखा है और वे वचन अभी भी शत प्रतिशत सही है कोई अंतर नहीं पड़ा योग ने जितनी विधियां खोजी हैं वो अपने ही शरीर के अनुभव से खोजी अगर तुम शांत होकर बैठोगे कुछ उदाहरण के लिए तुम्हें कहूं जैसे तुम शांत होकर बैठोगे तुम पाओगे तुम्हारे श्वास की गति बदल गई तत्ण विचार बंध श्वास की गति बदल जाती है विचार चले श्वास की गति बदल जाती जब तुम शांत होकर बैठोगे अगर तुमने पहचान लिया कि श्वास की गति बदली अब कैसी गति है श्वास की जब भी तुम शांत होना चाहो श्वास की वही गति कर लो तुम तत्क्षण शांत हो जाओगे तुम्हें एक रहस्य पता चल गया तुम्हें एक कुंजी हाथ में आ गई जब तुम बिल्कुल शांत होकर बैठे तब तुम देखो कि तुम्हारी रीढ़ की क्या स्थिति जब तुम शांत होकर बैठोगे तुम पाओगे रीढ़ अपने आप नभे का कौन बना लेती जमीन से स्वस्थ आदमी हो बूढ़ा ना हो बीमार ना हो तो जैसे ही शांत होगा रीढ़ नभे का कौन बना लेगी तुम्हें एक कुंजी हाथ आ गई जब भी तुम शांत होना चाहो रीढ़ को नब्भे का कौन बना दो जमीन से ऐसे धीरे दीर, धीरे योगी अनुभव करता है क्या उसके भीतर हो रहा है जैसी तुम शांत होकर बैठोगे तुम पाओगे जितने तुम शांत होते हो तुम्हारी रीढ़ से कोई ऊर्जा ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती तुम उसे प्रत्यक्ष देखोगे अनुभव करोगे एक उष्ण ताप तुम्हारी रीढ़ में दौड़ने लगेगा तरंगें विद्युत की तुम्हारी रीढ़ में उठने लगेंगी जिनका तुमने कभी अनुभव नहीं किया था और जैसे वो, जैसे वो तरंगे ऊपर जाएंगी वैसे वैसे तुम आह्लादित पाओगे जैसे जैसे वो तरंगें ऊपर उठेंगी वैसे वैसे तुम्हारा दुख उदासी कम और आनंद का भाव बढ़ने लगेगा जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तरंगों की वैसे वैसे तुम पाओगे जीवन की क्षुद्रता छूट गई दूर घाटी में पड़ी रह गई तुम जैसे किसी पर्वत पर चले आए हो, वो धुआं गांव बस्ती का लोगों की चर्चा का बातचीत का उपद्रव का सब पीछे छूट गया तुम बड़े दूर निकल आये हो इसलिए तो हमने रीढ़ को मेरुदंड कहा मेरु पर्वत का नाम है जो स्वर्ग में और जब कोई व्यक्ति इस छोटे से मेरुदंड की आखिरी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वह वही ऊंचाई है जो मेरु पर्वत की है स्वर्ग में उस ऊंचाई और इस ऊंचाई में कोई फर्क नहीं और जो आखिरी शिखर है जहां हिंदू सिखा रखते हैं जो सातवां द्वार है जहां से ऊर्जा अनंत में मिलती है जब तुम्हारी तरंगें वहां से विकीर्ण होने लगेंगी ब्रह्मचरी उपलब्ध हो जाएगा तब तुम्हें ब्रह्मचरी के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा और जब भी तुम्हें वासना पकड़े तो वासना को दबाने की कोई जरूरत ना रह जाएगी तुम बस शरीर को सीधा करके उन तरंगों को ऊपर जाने दो तो जो ऊर्जा वासना से बहती थी वही ऊर्जा ब्रह्मचरी बन जाएगी ऊर्जा तो वही है एनर्जी वही है पहले द्वार से निकलती है तो प्रकृति में चली जाती साथ में द्वार से निकलती तो परमात्मा में चली जाती ऐसे जो व्यक्ति चुप होके बैठने की कला सीख लेगा उसे उसका ही शरीर हजार हजार अनुभव दे देगा अपने ही शरीर से तुम सारे योगशास्त्र को जान सकते हो पतंजलि को पढ़ने की जरूरत नहीं सच में तो पतंजलि के शास्त्र बाद में ही पढ़ने की जरूरत है क्योंकि वो तुम्हें आश्वस्त कर देते हैं कि सब ठीक हो रहा तुम जब भीतर प्रयोग करना शुरू करते हो तब शास्त्र का उपयोग इतना ही है कि तुम कई बार डरोगे कि पता नहीं क्या हो रहा है अनजान में जा रहे हो क्या होगा क्या नहीं होगा भय पकड़ेगा शास्त्र तुम्हें आश्वस्त कर देगा कि तुम अनजान में नहीं जा रहे हो जो भी गए इसी रास्ते से गए जिनने भी पाया ऐसे ही पाया है ये ये घटनाएं उन्हें भी घटी और आगे ये ये घटनाएं घटने की संभावनाएं तुम भयभीत न हो आश्वस्त रहो शास्त्र गवाहियां हैं ज्ञानियों की लेकिन असली ज्ञान शास्त्र से नहीं होता असली ज्ञान तो खुद के भीतर ही शांत होने से होता है इसलिए कहते हैं नानक शास्त्र स्मृत वेद श्रवण से ज्ञात होते नानक कहते हैं श्रवण से भक्तगण सदा आनंदित होते हैं और दुख और पाप का नाश होता है श्रवण से ही सत्य संतोष और ज्ञान उपलब्ध होता है श्रवण से ही अड़सठ तीर्थों का स्नान प्राप्त होता है श्रवण से ही पढ़ पढ़कर मान मिलता है श्रवण से ही सहज ध्यान लगता है नानक कहते हैं श्रवण से भक्तगण आनंदित होते दुख तथा पाप का नाश होता है सुनिए सतु संतोख ज्ञानु सुनिए अड़सती का स्नानु सुनिए पड़ी पड़ी पाविमानु सुनिए लागे सहज ध्यानु नानक भक्ता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश अड़सठ तीर्थ हिंदुओं ने माने हैं जिनमें स्नान करने से परम मुक्ति मिलती है लेकिन वे अड़सठ तीर्थ तो नक्शे पे बताए गए तीर्थों की भांति शरीर के भीतर अड़सठ बिंदु जिनसे गुजर के पुण्य की उपलब्धि होती है हिंदुओं ने बड़ा अद्भुत काम किया है पृथ्वी पर किसी जाति ने ऐसा अद्भुत काम नहीं किया बाहर तो प्रतीक हैं और उन प्रतीकों में जब हम भटक गए तो हिंदुओं की सारी जीवन चेतना खो गई हम कहते हैं कि गंगा जल रामेश्वरम ले जाके चढ़ा रहे भीतर शरीर के बिंदु हैं एक बिंदु से ऊर्जा को लेना है और दूसरे बिंदु पर चाहना है एक बिंदु से ऊर्जा को खींचना है और दूसरे बिंदु तक पहुंचाना है तब तीर्थ यात्रा हुई पर हम अब पानी ढो रहे हैं गंगा से और रामेश्वरम तक हमने पूरी पृथ्वी को नक्शे की तरह बना लिया था आदमी का फैलाव आदमी के भीतर बड़ा सूक्ष्म है सब कुछ उसको समझाने के लिए ये प्रतीक थे और इन प्रतीकों को हमने सत्य मान लिया तो हम भटक गए प्रतीक कभी सत्य नहीं होते सत्य की तरफ इशारे होते नानक कहते हैं श्रवण से सत्य मिलता संतोष मिलता ज्ञान उपलब्ध होता श्रवण से अड़सठ तीर्थों का स्नान प्राप्त होता है तुम अगर चुप हो गए तो तुम्हें भीतर के तीर्थ दिखाई पड़ने शुरू हो जाते तुम अगर चुप हो गए तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि सत्य क्या है तुम्हें दिखाई पड़ता है कि सत्य क्या है जब तक सोचना है तब तक सत्य होगा ही नहीं मत होगा धारणा होगी कंसेप्ट होगा ओपिनियन होगा सत्य नहीं होगा सत्य तो अनुभव है और जब तुम्हें दिखाई पड़ता है तुम सोचोगे क्यों संतोष उपलब्ध होता है क्योंकि जब तक तुम विचार के साथ चलोगे असंतुष्ट रहोगे क्योंकि विचार हजार चीजें सुझाता है ये करो ये करो ये करो कर कर के तुम असंतुष्ट हो विचार कहे ही चला जाता है नई वासनाएं जन्माता है संतोष तो तभी होगा जब तुम विचार का सांस छोड़ दोगे विचार की दोस्ती बड़ी बुरी उसी दोस्ती ने भटकाया अगर कोई कुसंग है जगत में तो विचार का अगर किसी का संगसाथ छोड़ देना है तो विचार का उपयोग करो उसका संगसाथ की कोई जरूरत नहीं उपयोग करो तो बहुत शुभ है उसकी मान के चलने लगो तो सब उपद्रव है विचार शराब की तरह है उसकी मान के चले कि भटकाएगा और तब तुम्हें जीवन में कुछ भी सूझे ना सूझेगा कि अब क्या करें और क्या ना करें मुल्ला नसुद्दीन एक रात ज्यादा पी गया घर आने की हिम्मत ना रही जो भी ज्यादा पी जाए उसकी घर आने की हिम्मत कम हो जाती जवाब देना पड़ेगा और जब आपको सूझता नहीं पैर लड़खड़ाते हैं वो यहां वहां भटकता रहा आधी रात एक कांस्टेबल ने उसे पकड़ लिया और कहा कि क्या कर रहे हो जवाब दो वो बिल्कुल चुप खड़ा रहा उस कॉन्स्टिबल ने कहा जल्दी जवाब देते हो कि कोतवाली ले चलो मुल्ला नसुद्दीन कहा अगर जवाब ही दे सकते तो शाम को अपने घर ही ना चले गए होते जवाब ही तो नहीं विचार एक नशा है विचार के पास कोई जवाब नहीं है जवाब ही होता तो कभी के तुम अपने घर चले गए होते किस भटक रहे हो आधी रात में रास्तों पर कोई उत्तर नहीं है अपने जीवन को समझाने का विचार के पास उत्तर है ही नहीं निर्विचार में उत्तर है इसलिए नानक कहते हैं संतोष सत्य श्रवण से अड़सठ तीर्थों का स्नान श्रवण से श्रवण से ही सहज ध्यान लगता है अगर तुम सुन ही लो ध्यान हो गया ध्यान के बिना तुम सुन ही ना पाओगे ध्यान का मतलब क्या है जहां मन नहीं वह अवस्था ध्यान जहां अंतरंग वार्तालाप नहीं वह अवस्था ध्यान श्रवण से श्रेष्ठ गुणों की थाह मिलती श्रवण से ही शेख पीर बादशाह होते श्रवण से ही अंदर राह पाते श्रवण से ही अथाह हाथ आ जाता नानक कहते श्रवण से ही भक्तगण सदा आनंदित होते दुख और पाप का नाश होता है सुनिए सरा गुना के गाह सुनिए शेख पीर पतिसाह सुनिए अंधे पावे राह सुनिए हाथ होवे असगा नानक भक्ता सदा बिगा सुनिए दुख पाप का नाश नासवण से अंधे को राह मिल जाती श्रवण से भिखारी बादशाह हो जाता श्रवण से जिसकी थाय नहीं मिलती थी जो अथाय लगता था उसकी थाय मिल जाती विचार छोटी चम्मच की तरह है जिससे तुम सागर को नाप रहे हो श्रवण सागर में उतर जाना है थाय तभी मिलती है जब तुम डूबोगे चम्मचों से तोलने से नहीं थाय मिलती और इस तोतल बहुत बड़ा विचारक हुआ यूनान का गुजर रहा था एक समुद्र के तट से सोच रहा था अपने सोच में खोया था एक आदमी को उसने देखा जो छोटा सा गड्ढा खोद के चम्मच से सागर का पानी गड्ढे में डाल रहा था जिज्ञासा जगी पूछा कि भाई क्या करते हो उस आदमी ने कहा साफ है पूछना क्या आंखो तो दिखाई पड़ना चाहिए सागर को खाली करने का इरादा है इस गड्ढे में भर के रहूंगा अरिश्तोतल हंसाओ का पागल हो गए हो होश में हो कहीं सागरों को चम्मचों से तोला गया चम्मचों से गड्ढों में भरा गया क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो वो आदमी खिलखिला के हंसने लगा और उसने सोचा कि मैं तो सोचता था पागल तुम हो क्योंकि तुम और भी बड़े सागर को विचार की चम्मच में भरने की कोशिश में लगे हो कहते हैं अरे ने उस आदमी को खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन पता ना चल पाया कि वो कहां चला गया बात उसने ठीक ही कही थी विचार कितना छोटा है अस्तित्व कितना बड़ा है इस विराट अस्तित्व को तुम विचार से तोल तोल के कहां ले जाओगे क्या करोगे सिर तुम्हारा कितना छोटा है ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है तुम्हारे हाथ कितने छोटे तुम्हारी पहुंच कितनी छोटी ये विराट कितना विराट है तुम व्यर्थ की चेष्टा में लगे हो शायद वो आदमी कभी सागर को गड्ढे में उतार भी ले क्योंकि एक चम्मच भी कम होता है तो सागर कम होता है क्योंकि सागर की भी सीमा है लेकिन तुम कभी भी उसे न पा सकोगे विचार से इसलिए नानक कहते हैं भिखारी बादशाह हो जाता है जैसे ही मौन होता है अथाह की थाय मिल जाती। से परिचय बन जाता है अनजान प्रीतम हो जाता है श्रवण से अंधे राह पाते श्रवण से अथाह हाथ आ जाता नानक कहते श्रवण से भक्तगण सदा आनंदित होते हैं और दुख और पाप का नाश होता है आज इतना है।